आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते हैं रेडियो मधुबन 90.4 करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग मृदुला में जो गवर्नमेंट हाईस्कूल है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जहाँ पर खास आठवीं नौवीं और दसवीं के बच्चे हमारे बीच में है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बारे में बताएं करियर के बारे में जो बातें उनके मन में है वो बताए मेरा नाम क्या फील कर रहे हैं आप अपने करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं क्या बनना चाहते हैं आप आगे सर दसवीं पास करके ग्यारहवीं में से लेंगे से मैं पुलिस की नौकरी करने अच्छा पुलिस की नौकरी आप करना चाहते हैं अच्छा अच्छा तो उसके बारे में पूरी जानकारी है आपके पास नहीं नहीं पता करनी है जी ओके okay, नौकार बहुत बहुत धन्यवाद हम राकेश कुमार हैं राकेश कुमार आप क्या बनना चाहते हैं हाँ मैं पुलिस बनना चाहता हूँ मैं क्लास में पढ़ता हूँ घर में कौन है? घर में सब माता पिता भाई बहन सुरेश कुमार सुरेश कुमार बताओ क्या बनना चाहते हैं टीचर टीचर बनना चाहते हैं अच्छा, टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हाँ नौकरी करनी पड़ेगी पहला क्या करना पड़ेगा दसवीं के बाद दसवीं के बाद बी ए बी एड करूँगा सोनिया कुमारी सोनिया कुमारी क्या क्या बनना चाहती टीचर टीचर बनने के लिए करना पढ़ाई करनी पड़ेगी जी मैं पास होके आर्स लूँगी मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मैं में पढ़ती मैं टीचर बनना चाहती हूँ कुमार है मैं कक्षा एट में पढ़ता हूँ मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करता हूँ गीत का नाम है चलो जवाना चलो जवाना बड़ो जवान माने हमें पुकारा है दुश्मन ने ललकारा है। माने हमें पुकारा राणा संगा शिव प्रताप का विक्रम भूलना भगत सिंह के अतुल त्याग को कभी न मन से विसरा न जा रानी का गौर सारे देश में न गुरु पुत्रों के बलिदानों के अमर कदाएर बड़ो बड़ा है सिंह सपूत हिम ने ललकारा माने हमें पुकारा तेरे दुश्मन न आने पाए आ जाए तो वापिस अपना शिष्ण ले जाने पाए जिधर बड़ो तूफा शरमाए सागर पर्वत हिल जाए भारत माँ की रक्षा करना यह कर्तव्य हमारा माँ ने हमें पुकारा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सुरेश बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों ने अपनी मनसा बताई कि, कि किसी को पुलिस बनना है किसी को टीचर बनना है तो इस तरह के अलग अलग भावनाएं बच्चों के बीच में है और करियर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें उनको बताने की जरूरत है जो हमने आज बताई है वो शायद उनको समझ में आ गया होगा और फिर आगे भी इस तरह रेडियो प्रोग्राम सुनकर वो जानकारी हासिल करेंगे ऐसी शुभ आशा हम करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर आई सुनते रहो मुस्कराते रहो मैं संगीता अवस्थी प्रधानाध्यापिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुदरला बच्चों को करियर के बारे में बताना चाहती हूँ ये स्कूल टेंथ स्टैंडर्ड तक का है और अधिकतर बच्चे टेंथ के बाद में स्कूल छोड़ देते हैं या नाइन्थ के बाद छोड़ देते हैं तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो वापस स्कूल ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर हाथ से हस्तशिल्प कला या हथकरघा उद्योग उनसे जुड़ सकते हैं जिला उद्योग केंद्र से सहायता ले सकते हैं इस बारे के अंदर और समाज कल्याण से भी कई योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं से वो बेनिफिट लेकर अपनी पढ़ाई को भी आगे कर सकते हैं और शिल्प शिल्पकला के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं इसी तरह से जो बच्चे टेंथ में कंटिन्यू कर रहे हैं या जो उच्च मार्किंग लेकर आते हैं हाई रैंकिंग पे आते हैं वो बच्चे आगे इलेवेंथ क्लास के अंदर साइंस फैकल्टी ले सकते हैं मैथ्स ले सकते हैं बायोलॉजी ले सकते हैं और मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं वो आईआईटी क्षेत्र में जा सकते हैं इंजीनियरिंग उसके अंदर आई ग्रुप में जा सकते हैं इसी तरह से मेडिकल के जो बच्चे हैं वो हाई लेवल पर सी पीएमटी इस तरह के एग्जाम्स होते हैं उसको कंडे उसको फाइट कर सकते हैं और जो बच्चे कॉमर्स में शौक रखते हैं जो वाणिज्य के अंदर शौक रखते हैं वो बच्चे अकाउंट्स में जा सकते हैं या सी की आ, उस, उसमें एरिया में जा सकते हैं जो बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में शौक रखते हैं कला क्षेत्र के अंदर वो हिस्ट्री जोग्राफी सोशोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट लेकर और कंपटीशन फाइट कर सकते हैं आई बन सकते हैं आरएस बन सकते हैं और इस, करियर के क्षेत्र में बहुत सारी आगे है एडवांटेज है उनको वो जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं सिर्फ टेंथ तक ही रह सकते हैं वो बच्चे आईआईटी कर सकते हैं या टेक्निकल में एडमिशन ले सकते हैं और टेक्निकल करने के बाद में इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले सकते हैं तो मैं बच्चों से ये आशा करती हूँ कि बच्चे आज जो भाई ने बताया उससे उन्होंने बहुत सीखा होगा और जब जब जरूरत पड़ेगी तो भाई हमको सेवाएं देते रहेंगे न, निर्देशन के बारे में करियर के बारे में इनका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को काफी कुछ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने को मिला होगा और चलिए जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक न्यूटन का जो कहानी है वो सुनाना चाहूंगा शायद इन चीजों को सुनने के बाद बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा की कि किस तरह से न्यूटन अपने जीवन में सफल रहा एक विद्यार्थी जीवन से ही किस तरह के उनके फीचर्स थे किस तरह की उनकी बातें थी किस तरह का वो सोच उनके पास था साइंटिस्ट बनने के लिए बचपन से ही उनकी किस तरह के विचार थी वो हम समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों आप ध्यान से से सुनिएगा कि आप बड़े ध्यान से इन चीजों को सुनिए और इससे आपको काफी कुछ प्रेरणा मिलेगा तो आइए सुनते हैं न्यूटन की कहानी आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम सुनते रहो मैथ्स मैथम साइंस चुनो यानी बताओ कोई तो मिले जो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके आपके करियर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर शनिवार शाम से तक, रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजक न्यूटन के जीवन पर आधारित कार्यक्रम न्यूटन, न्यूटन की कहानी, की कहानी बहुत पुरानी बात है इंग्लैंड के एक शहर में एक बालक रहता था एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा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 सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है मगर प्रश्न तो नया है ना हाँ? मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा? अरे अरे अब क्या सोचने लगी भैया पहले खाना खा लो कैथरीन खाना रख दो मैं खा लूंगा ये तो तुम रोज ही कहते हो आज मैं यही सामने बैठकर कर खाना खिलाऊंगी तभी जाऊँगी अच्छा बाबा खा लेता हूँ ये हुई ना बात ये बालक कोई और नहीं बल्कि महान ब्रिटिश भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ आइजक न्यूटन था न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को इंग्लैंड के लंकाशायर में वुल्स नामक स्थान में हुआ था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 क्या मैं अंदर आ सकती हूँ uh, आइए आइए मिसेज हन्ना <laughs> आइए बैठिए जी <laughs> हाँ मिसेज सर मेरा बेटा न्यूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है देखिए मिसेज हन्ना न्यूटन एक बहुत ही शांत सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है <laughs> हाँ सर वो तो वो शुरू से ही है किंतु वो कुछ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 मैं तो उसे तंग आ गई हूँ देखिए मिसेज हन्ना जहाँ तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूँ मैं तो यही कहूँगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए अ, अ, सर अ, सर लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती इसकी चिंता आप ना करें। वो एक होनहार विद्यार्थी है जी उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूँ शुक्रिया सर फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी जरूर भेजिएगा <laughs> इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूझते न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी सन 1661 में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 Hmm. न्यूटन, न्यूटन, अरे तुम एक एक बंद करके सूर्य की की ओर टकटकी लगाए कब से से देख देख रहे रहे हो हो? और क्यों विलियम, मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न जांच कर रहा हूँ इसीलिए सूर्य की ओर एक टक देख रहा हूँ लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे जब तक सभी रंग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 खोज कर ही रहूंगा खोज लेना उत्तर लेकिन फिलहाल हाँ। तो आराम करो सन 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली और 10 अक्टूबर सन सोलह को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया गया न्यूटन को अपने घर लौटना पड़ा परंतु विश्वविद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वरदान साबित हुआ अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर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 <laughs> भला मैं कैसे जान सकता हूं मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। <laughs> अच्छा बताओ क्या हुआ था मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा फिर मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि ये सेब पेड़ से सीधा धरती की ओर ही क्यों गिरा दाए बाए या ऊपर क्यों नहीं गया <laughs>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 जैसे कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है परंतु न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफेद रोशनी अलग, अलग अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल छित्रा भर देता है यानी अलग अलग, अलग रंगों को दिखा देता है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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 आज के करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम सुनते रहो मस्कर रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता करता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी